संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व ऋषि कुमार किंदम के साप से पांडु को वैराग्य जन्मेजय ने पूछा भगवान आपने धृतराष्ट्र के पुत्रों का जन्म और नाम सुनाया अब मैं पांडवों की जन्म कथा सुनना चाहता हूँ वह चंपायन जी ने कहा जन्मेजय राजा पांडु एक वन में विचर रहे थे वह हिंस पशुओं से पूर्ण और बड़ा भयंकर था घूमते घूमते उन्होंने देखा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 सहवास करेंगे तो उसी अवस्था में आपकी मृत्यु होगी और वह पत्नी आपके साथ सती हो जाएगी यह जा कहकर किंदम ने अपने प्राण छोड़ दिए मृग रूपधारी किन्दम मुनि की मृत्यु से सपत्निक पांडु को वैसा ही दुख हुआ जैसे किसी सगे संबंधी की मृत्यु से होता है पांडु आतुर होकर मन ही मन कहने लगे बड़े बड़े कुलीन भी अपने अंतकरण पर वश न होने के कारण काम के फंदे में फंस जाते हैं और अपने ही हाथों अपनी दुर्गति करते हैं मैंने सुना है कि धर्मात्मा शांतनु के पुत्र मेरे पिता विचित्र वीर्य भी काम वासना के कारण बचपन में ही मर गए मैं उन्हीं का पुत्र हूँ हाँ हाय हाय मैं कुलीन और विचारशील हूँ फिर भी मेरी बुद्ध बुद्धि नीची नीच हो गई अब मैं इस बंधन का त्याग करके मोक्ष का ही निश्चय करूँगा और अपने पिता महर्षि व्यास के समान अपना जीवन निर्वाह करूंगा। अब मैं निसंदेह घोर तपस्या करूंगा एक एक वृक्ष के नीचे एक एक दिन अकेला ही रहूंगा और मौनी सन्यासी होकर इन आश्रमों में भिक्षा मांगूंगा। मेरा शरीर मिट्टी से लतपथ होगा और खंडहर ही मेरा घर होगा प्रिय और अप्रिय की भावना छोड़कर मैं शोक और हर्ष से ऊपर उठ जाऊँगा निंदा और स्तुति मेरे लिए समान हो जाएँगे आशीर्वाद नमस्कार सुख दुख और परिग्रह से रहित होकर न तो किसी की हंसी करूंगा और न किसी के प्रति क्रोध करूंगा मुँह सर्वदा प्रसन्न होगा शरीर से सबका भला होगा और चर अचर किसी भी प्राणी को नहीं सताऊंगा तभी प्राणियों को अपनी संतान की तरह मानूंगा कभी खा लूंगा तो कभी उपवास करूंगा लाभ और अलाभ में, में मेरी दृष्टि समान होगी कोई मेरी एक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 सारे पापों से छूट जाऊंगा अविद्या के जाल को फाड़ डालूंगा प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थों की अधीनता से छूट जाऊंगा और वायु की तरह सर्वत्र विचरूंगा जो मनुष्य सत्कार या तिरस्कार से प्रभावित होकर कामनाएं करने लगता है और उन्हीं के अनुसार चेष्टा करता है वह तो कुत्तों के मार्ग पर चल रहा है इस प्रकार सोच विचार कर पांडु ने लंबी सांस लेते हुए कुंती और माद्री से कहा तुम लोग राजधानी में जाओ वहाँ हमारी माता विदुर धृतराष्ट्र दादी सत्यवती भीष्म राजपुरोहित ब्राह्मण महात्मा सगे संबंधी पूर्वासी और मेरे आश्रित सबको प्रसन्न करके कहना कि पांडु ने सन्यास ले लिया कुंती और माद्री ने अपने पति की बात सुनकर और उनके वनवास का निश्चय जानकर कहा आर्यपुत्र संन्यास आश्रम के अतिरिक्त और भी तो ऐसे आश्रम हैं जिन में आप हम लोगों के साथ महान तपस्या कर सकते हैं स्वर्ग में हम भी आपके साथ चलेंगे और वहाँ भी आप ही हमारे पति होंगे हम दोनों अपनी इंद्रियों को वश में करके काम जन्य सुख को तिलांजलि देकर स्वर्ग में भी आपको प्राप्त करने के लिए आपके साथ महान तपस्या करेंगे महाराज यदि आप हमें छोड़ जाएंगे तो हम अवश्य ही अपने प्राण त्याग देंगे इससे कोई इसमें कोई संदेह नहीं है अपनी पत्नियों का दृढ़ निश्चय देख कर पांडु ने कहा यदि तुम दोनों ने धर्म के अनुसार ऐसा ही करने का निश्चय किया है तो अच्छी बात है मैं सन्यास न लेकर वान प्रस्थाश्रम में ही रहूँगा विषय सुख और कामोत्तेजक भोजन का परित्याग करके फल मूल खाकर वलकल पहनूँगा और घोर तपस्या करता हुआ इस महान वन में विचरूँगा दोनों समय स्नान संध्या और अग्निहोत्र करूँगा मृगचर्म और जटा धारण करूँगा गर्मी ठंडक और आंधी सहूँगा भूख प्यास का ध्यान नहीं रखूंगा और दुष्चर तपस्या तपश्चर्या से शरीर को सुखा डालूंगा। एकांत में रहकर परमात्मा का चिंतन करूंगा, कुछ भी कच्चा पक्का खा लूंगा, फल मूल जल और वाणी से पितरों तथा देवताओं को संतुष्ट कर लूँगा महात्माओं के दर्शन करूँगा किसी वनवासी का अप्रिय नहीं करूँगा ग्रामवासियों से तो मेरा संबंध ही क्या है इस प्रकार मैं वान आश्रम की कठोर से कठोर विधियों का मृत्यु पर्यंत पालन करूंगा अपनी पत्नियों से इस प्रकार कहकर पांडु ने चूड़ा चूड़ामी हार बाजूबंद कुंडल और बहुमूल्य वस्त्र एवं स्त्रियों के अच्छे अच्छे गहने उतारकर ब्राह्मणों को दे दिए और बोले ब्राह्मणों आप लोग हसनापुर में जाकर कह दें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 उन्हें सोने बैठने और खाने पीने में कहीं भी रुचि न रही वे अपने भाई की चिंता में ही मग्न रहने लगे उधर पांडु अपनी पत्नियों के साथ एक से दूसरे पर्वत पर होते हुए गंधमादन पर पहुंचे ये केवल कंध मूल फल खाकर रह जाते ऊँची नीचे जमीन पर सो लेते बड़े बड़े ऋषि और सिद्ध उनका ध्यान रखते इंद्रदुम्न सरोवर के आगे हंसकूट शिखर का उल्लंघन करके